इसमे आगे हम लोग सप्तम मंत्र का ये विचार कर रहे थे प्रथम प्रकरण में ये है विश्व तेजस प्राज्ञ ये तीन पाद का अभिमानी इसका व्याख्यान होने के बाद अभी क्रमशः चतुर्थ पाद का व्याख्यान आरम्भ होगा उसके लिए ये चतुर्थ पाद कथन करने के लिए मंत्र आया मंत्र कल लो देख लिए थे आगे टीका में ननु पाद त्रय वुखे नतुर्थ पादी व्याख्या मुखे न्याख्या तत्र पादत्र में विधि मुख से व्याख्या न किया गया था अर्थात जो विश्व है उसका ये ये सब धर्म है जागरित स्थान है बहिस्प्रज है सप्तांग है एकोन विंशति मुख इस प्रकार की सब उसका धर्म उसको कह जाता है विधि मुख विधि अर्थात विद्यमान पदार्थ को द्वार बना करके लक्ष्य का ज्ञान करवाना लक्ष्य का ज्ञान कराने के लिए उपाय है कि वो लक्ष्य में क्या क्या धर्म है उसका कथन कर देंगे गौ क्या है इसका ज्ञान कराना है हम कहेंगे जो श्रृंगी है तो श्रृंगी होने से तो ये जो भैंस है और बकरी है वो भी तो श्रृंगी है तो इसलिए कहेंगे शासनादिमान शासना अर्थात गला का नीचे जो झूला रहता है तो इस प्रकार की कहते हैं अर्थात उसमें होने वाले धर्म जो विद्यमान है उसको द्वार बना करके द्वारा मुख अर्थात द्वार बना करके मुख बना करके जब कथन किया जाता है लक्ष्य का ज्ञान कराया जाता है उसको कहा जाता है विधि मुखेन ज्ञापन तो अभी जो पाद का पहले ज्ञापन करवाया गया सर्वत्र विधि मुखे न ज्ञापनम उस उस अवस्था का उस अभिमानी का सब धर्म कथन के द्वारा कहा गया अभी उसी प्रकार पादत्रय त्रय विधि न एवं चतुर्थ पादी व्याख्या व्याख्या था चतुर्थ पाद को भी विधि मुख से व्याख्यान करिए उसका तुर्य का ये धर्म है वो धर्म है इस प्रकार कहिए की मित नि निषेध मुखे व्याख्यायते आप वहाँ कहते हैं कि न वाय प्रज्ञ न उभय प्रज्ञ न प्रवजम ना प्रवजम इस प्रकार के सब निषेध क्यों करते हैं तत्र तो इस विषय में क्या थे सप्तम तो मंत्र अभी जिसका विचार आरंभ है इसका ही भूमिका दे रहे हैं हम लोग तो मंत्र पहले विचार कर ले कि थोड़ा हमको बुद्धि में आए क्या चीज हम विचार कर रहे हैं तभी सिद्धांती उसका उत्तर देता है भाष्य में चवालीस पृष्ठ प्रथम पंक्ति में सर्व शब्द प्रवृत्ते निमित्त शून्यवाद शब्द इति अनाधेयत्व प्रतिषेध नैव आगे तू चाहिए च है न च को हटा करके तू, तू करना है क्या गया उसमें तू प्रति नैव तू तुरी तू। निर्दि... निर्दिदीक्षती निर्द हाँ भाष्य में द्वितीय पंक्ति में ना प्रतिषेध है ना एव को काट करके तू करिए तुरियम तुरियम निर्दी तू तू छ को काट करके तू करिए सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यवात शब्द का जितने प्रवृत्ति निमित्त होते हैं तो वो सारे सर्व का अन्वय जाएगा प्रवृत्ति निमित्त के साथ शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है प्रवृत्ति शब्द का प्रवृति शब्द का उच्चारण शब्द का उच्चारण करने के लिए उसका एक निमित्त होना चाहिए क्यों शब्द उच्चारण कर रहा है क्योंकि नियम है कि बुद्धवा शब्दान प्रयुक्त जान करके शब्द उच्चारण करता है हालांकि बहुत कम लोग करते हैं अर्थात <laughs> विद्वान का बात है ये तो समझ करके बात करना तो ये नियम है कि बुद्धवा शब्दान प्रयुक्त है तो जान करके अगर कहेगा तो अभी इस व्यक्ति को वो पाचक कहेगा क्यों पाचक कहेगा उसको कुछ ज्ञान हुआ उसका बोध हुआ कि ये पचन करता है अर्थात तो पाक क्रिया का ये करता है इसलिए उसको पाचक कहेगा तो अभी पाचक शब्द इस व्यक्ति के लिए उच्चारण करने का निमित्त क्या हुआ क्योंकि ये पाक क्रिया करता है तो शब्द का उच्चारण ये हो गया शब्द का प्रवृत्ति प्रवृत्ति का निमित्त यहाँ हो गया पाक क्रिया का करता हमें एक पुष्प देखे और उसको कह देंगे रक्तम पुष्पम इसको रक्त क्यों कह दिया कहेंगे इसमें रक्त गुण है तो गुण होने से यहाँ रक्त शब्द प्रयोग कर दिया और कहीं कहते हैं ये तो पिता है पिता क्यों है कहीं ये उसका पुत्र है ना तो ये पिता पुत्र ये संबंध होने से यहाँ शब्द प्रयोग कर दिया तो शब्द प्रयोग करने का ये भी एक निमित्त तो हुआ और दूसरा हो गया इसको घटक कह दिया क्यों इसको घटक क्यों कहा इसको पटो क्यों नहीं कहा क्या दिखा उसको उसमें घटत्व दिखा तो इसमें घटत्व देखने से इसको घटो कह दिया तो यहाँ प्रवृति निमित्त हो गया और घटत तो जाति और जा रहा है एक मतलब चार पांव वाला सिंह है उसको कह दिया गऊ तो गौ क्यों कहा गौ शब्द का अर्थ होता है कि गच्छती गौ जो चलने वाला उसको गऊ कहा जाएगा तो चलने वाला तो ये अशो भी चलता है और ये स्वाण कुत्ता ये भी चलता है उसको तो गौ नहीं कहता इसको क्यों गौ कह दिया कह दिया कि ये तो रूढ़ी है अगर ये कहा जाएगी गच्छती थी गहू तब जो सो जाएगी गाय और गहू नहीं रहेगी तो अर्थात ये तो रूढ़ है शब्द जैसे उद्भिद नाम कहेगा याग होता है तो उद्भिद ही याग को उद्भिद क्यों कह देंगे उद्भिदा यजत पशु काम ये याग को उद्भिद क्यों कहेंगे कहेंगे वो उसका नाम ही है अग्निहोत्रम तो अग्निहोत्र जो या तो तो अग्निहोत्र क्यों कहेंगे कहेंगे उसका नाम ही है इसको कहा जाता है रूढ़ कहीं जैसे सब लोक में राम नाम होता है तो पद्मलोचन किंतु तो उसका एक आक नहीं है तो कैसे हो जाता है कहें वो क्या लेकर के हुआ नहीं हुआ तो ये सब कहा जाता है रूढ़ होता है तो ये संबंध हुआ गुण हुआ क्रिया हुआ जाति हुआ रूढ़ हुआ ये पांच हो गए शब्द का प्रवृत्ति का निमित्त आगे सब देंगे टीका में ये पांच निमित्त अगर है तो शब्द का प्रवृत्ति होगी प्रवृत्ति शब्द का अर्थ उच्चारण शब्द का उच्चारण करेंगे प्रयोग करेंगे किंतु ब्रह्म में ये पांचों तूर्यों में ये पांचों निमित्त नहीं है तो नहीं होने से क्या शब्द प्रयोग करेंगे उसके लिए कोई शब्द प्रयोग नहीं हो पाएगा सिद्धांति उसको कहता है अगर आप विधि मुखे कहेंगे अर्थात तो उसमें होने वाला कोई गुण धर्म कोई शब्द प्रयोग करेंगे शब्द प्रयोग का कोई निमित्त ही वहाँ नहीं है सर्व शब्द प्रवृति निमित्त शून्यवाद सर्व का अन्वय जाएगा प्रवृत्ति निमित्त के साथ शब्द के साथ नहीं शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त जितने सारे प्रवृत्ति निमित्त है वो शब्द का शून्यवाद एक भी नहीं है नहीं होने से तब्दे अनभिधेयत्व तूरीय से चतुर्थ से अभिधेय शब्दि शब्दे न अवाच्य शब्द के द्वारा उसको नहीं कहा जा सकता है इति इसलिए फिर कैसा उसका निर्देश करेंगे विशेष प्रतिषेधे नुरीय निर्दिदीक्ष विशेष का प्रतिषेध करके जहा जहां जो जो हमारा बुद्धि का विषय बनते हैं वो सबका निषेध कर देंगे बुद्धि का जो विषय बनेगा वो विशेष है क्योंकि विषय बन रहा है तो जो जो हमारा बुद्धि का विषय बनेगा वो सबका हम निषेध कर देंगे निषेध करके जो बच जाएगा वही हो जाएगा विशेष प्रतिषेधन है वो सूर्य निर्दि परम जी दृष्टांत देते हैं ये जो दक्षिणेश्वर वाले वो कहते हैं कि जो ये उनका समय की बात है वो दृष्टान्त तो भी उनका बिल्कुल अखाथा गांव का दृष्टान्त तो देते हैं कि कोई लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए हैं और वो देख करके चले गए चले गए मतलब अभी वो जा रहे हैं और लड़की का जो सहेली लोग वो लड़की को पूछ रहे हैं भाई इसमें से कौन है वो है कहता ना वो है कहता ना जो नहीं है सबको पूछा थाने इसे ना ना कर दिया और जब बाकी बच गया कहते हैं वो है तो वो मुंह नीचे कर देती हैं अर्थात शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है तो ये दृष्टान्त देने के लिए कोई भी शब्द उसको अर्थात हम कोई शब्द कह देंगे उसको शब्द को लेकर के वो अर्थ को ब्रह्म को जान लेगा ऐसे वो नहीं हो पाएगा ठीक है में देखिए शब्द प्रवृत्ति का निमित्त यहां कह रहे हैं टीका में तृतीय पंक्ति में गुणादीनि तेहि वृत गुणादी तेज शून्यवादीये वाच्य निषेधा तथ सौ निमित्ता का किसके साथ जा रहा है? ज तो सर्वाणि निमित्ता नहीं क्योंकि समान विभक्ति वाले ये दोनों है तो निमित्त किस में निमित्त है ये शब्द प्रकृति में निमित्त तो सर्वाणि शब्द प्रकृति में जितने <sharp inhale> सारे निमित्त है वो कौन है कहते हैं षष्ठी एक नंबर टिप्पणी दे दीजिए संबंध तो कहते हैं पितु पुत्र hmm. पिता का पुत्र ष्ठी संबंध ष्ठी का अर्थ संबंध आगे दे दिए गुण ये दो निमित्त हो गए आगे आदि आदि कहने से जाति क्रिया रूढ़ी पांच होते हैं शब्द प्रवृत्ति का निमित्त तो क्या क्या हो गया पांच रूढ़ी तो ये पांच हो गए शब्द प्रवृत्ति का निमित्त ये पांच याद रहना चाहिए नहीं तो आगे फिर बार बार आएगा शब्द प्रवृत्ति निमित्त हमको वहां और कुछ ध्यान नहीं रहेगा शब्द प्रवृत्ति का निमित्त क्या है ये पांच शब्द प्रवृत्ति का निमित्त गुण ये दोनों तो दे दिया और बाकी आदि से जाति रूढ़ी जाति क्रिया रूढ़ी ये तीन तो पांच हो गए शब्द प्रवृत्तिष्ठीता संबंध ये पांच जो शब्द प्रवृत्ति निमित्त है ते ही शून्य वो सबसे शून्य है कौन तूर्य इसलिए तूर्य में बाच्य तो नहीं रहेगा कोई भी शब्द उसका वाच्य तो नहीं बनेगा तो निषेध निषेध द्वारा संभवती। के द्वारा के ही उसका किया जाएगा निषेध अर्थात जो अन्यत्र दिखते हैं वो सबका निषेध किया जाएगा जो भी इंद्रिय ग्राह्य है बुद्धिग्राह्य है सबका निषेध किया जाएगा साक्षात बाच्यत्वअ्योतु निर्दिदीक्ष उत्तम भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा तूरीयम निर्दिदीक्षति तो निर्देषुम इच्छती तो निर्दिदीक्षति का अर्थ हो गया निर्देषुम इच्छती ये टुम इच्छती क्यों निर्दिषति ऐसा सीधा कह देना चाहिए था भक्ति ऐसा कहना चाहिए था निर्दिदीक्षति क्यों कहते है कहते है साक्षात तो, तो अभाव इसको बताने के लिए अगर बिल्कुल किसी उपाय से नहीं कहा जाएगा फिर इस पदार्थ का ज्ञापन कैसे किया जाएगा जिसे कहते साक्षात वाच्य तो नहीं है विधि मुखे ना इतना लक्षण से निषेध करके कहा जा सकता है साक्षात वाच्य तो नहीं है निर्दिदीक्ष उत्तम न तो व्यक्ति व्यक्ति ऐसा नहीं कहा उच्च मतलब बदति इस प्रकार नहीं कहा यदि चतुर्थम विधि मुखे ना न सक्यम पूर्व पक्षी शंका करता है अगर चतुर्थ को विधि मुखे निर्देश करने के लिए आप समर्थ नहीं हो तो निर्देश न सक्यम तरी शून्य में तद आपद्य तेधे न एवं निर्देश मानता उसको आप विधि मुखे निर्देश नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए मानना पड़ेगा कि ऐसा कोई पदार्थ नहीं है शून्य में आपद्येत आपद्येत प्राप्य वो शून्य है क्यों कहते हैं तिषेधे न एवं निर्देश्य मानता तेधन तदर्थ भाव धर्म भाव धर्म का निषेध करके उसका निर्देश करते हैं अर्थात तो जिसमें भाव धर्म नहीं है जो भाव नहीं है वो क्या हो जाएगा अभाव हो जाएगा उस तो वो निषेध है नाव धर्म का निषेध करके आप उसका निर्देश करते हैं तथा विधम नास्ती अर्थवध इस संकत इसलिए पूर्व कहता कि तथा विध्म नास्ति नास्ती, नास्ती अर्थात तो पांच नंबर टिप्पणी में अर्थवत तो प्रयोजनव इस प्रकार की पदार्थ भाव धर्म वाला नहीं है इस प्रकार की कोई पदार्थ ये तो है नहीं अगर होगा भी तो उसमें कोई प्रयोजन नहीं है जानकर के क्या लाभ है जिसमें कोई भाव धर्म नहीं है कोई हान उपादान उसका ग्रहण त्याग नहीं होगा कोई अर्थ क्रिया कारित्व प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ऐसे पदार्थ को जानकर के भी क्या लाभ है कोई अर्थबद्ध नहीं है प्रयोजन नहीं है भाष्य में पूर्व पक्षी अभी कहता है किस किसको शून्य कहता है पूर्व पक्षी चतुर्थ का तूर्य को शून्य कहता है टीका में न तूर्य से शून्यतम अनुमातुम युक्तम क्या पाठ है युक्तम चाहिए कत चाहिए तुरीय शून्यम अन्मा न तुरिया तुरीयशून्य है इस प्रकार के अनुमान आप नहीं कर पाएंगे तो बरन्थ तो ऐसा अनुमान कर सकते हैं तुरिया तूर्यशून्य नहीं है तुरिया विद्यमान सत्पदार्थ है सिद्धांती अनुमान देता है विमत सदधिषान कल तथाधरजतापत अनुमान तूरीये सत्विधेरित उत्तर आहत प्रपंच विमत शब्द से प्रपंच जो जगत जो दिख रहा है ये सद कल्पितत्वात् कल्पित्वतम सद अधिष्ठान में समाज कैसे कहेंगे जगत को कहेगा सद अधिष्ठान यश सद्रह्म ब्रह्म अधिष्ठान है जिसका प्रपंच का तो विमतम सदअिष्ठानम कल्पितत्वात् तथा तो विध रजताधिपत तथा तो विधा कल्पित रजत तो जो वास्तव रजत नहीं जो कल्पित रजत है जो कल्पित रजत है उसमें तो रहेगी रहेगा रहेगा और उसमें उसका जो अधिष्ठान है वो भी क्या कल्पित है जो कल्पित रजत का अधिष्ठान है कल्पित रजत सुक्ति में दिखती दिखता है तो वो सद है सद अर्थात व्यावहारिक सद अभी जो तथावि रजत तो तथावि था कल्पित जो कल्पित रजत तो हुआ उसमें कल्पितत्व तो भी रहा और सदअिष्ठान तो भी रहा रहने से अभी व्याप्ति हमको क्या मिला यत्र यत्र सदअिष्ठान तत्र तत्र तथा यत्र हेतु तत्र साध्य हेतु हो गया पंचमी कल्पितत्व तो? यत्र यत्र कल्पित तुम तत्रिष्ठान तुम ये अनुमान हुआ अभी प्रपंच जगत वो भी कल्पित है तो होने से वो भी सदअिष्ठान हो जाएगा इस प्रकार के जब हम दृष्टांत में जाते हैं दृष्टांत तो यहाँ किसको दिया रजतादी तथा विध शब्द का अर्थित कल्पित कल्पित रजत को दृष्टान्त दिए और पक्षी किसको बनाए विमतम कौन है जगत देखिये दृष्टांत तो प्रातिभाषिकों को बनाए और पक्ष हो गया व्यावहारिक जगत प्रातिभाषिकों को दृष्टांत तो करके व्यावहारिको को मिथ्या सिद्ध करना उसका अधिष्ठान सत्य सिद्ध करना ये वेदांत का मुख्य कार्य है प्रातिभाषिक पदार्थ मिथ्या है ये तो मान ही लेते हैं इसको दृष्टान्त तो बनायेंगे जहाँ उभवादी सम्मत है उसको दृष्टान्त बनायेंगे जहाँ विवाद हो रहा है वहां सिद्ध कर देंगे क्योंकि दृष्टांत में आप मान लिए तो वहां भी आपको मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हेतु है, है तो साध्य है वहां हेतु है, है तो साध्य को रहना पड़ेगा तो जब दृष्टांत में जाते हैं प्रातिभाषिका प्रातिभाषिक का जो अधिकरण होगा अधिष्ठान होगा वो व्यावहारिक होगा इसलिए वो व्यावहारिक सत्य होगा और जो हो रहा है वो व्यावहारिक है तो व्यावहारिक का जो अधिष्ठान होगा वो क्या होगा व्यावहारिक होगा पारमार्थिक होगा वेदांत में तीन प्रकार की सत्ता मानते हैं क्या क्या व्यावहारिकारमार्थिक प्रातिभाषिक व्यावहारिक पारमार्थिक प्रातिभाषिको हो गया यहाँ जो सुक्ति रजत कह दिया कल्पित रजत व्यावहारिक हो गया ये जो घटपट नदी पर्वत जगत पारमार्थिक हो गया ब्रह्म तो जैसे ये प्रातिभाषिक रजत का सुक्ति में व्यावहारिक सुक्ति में अभाव है कल्पित है इसी प्रकार की व्यावहारिक जगत भी पारमार्थिक ब्रह्म में कल्पित है ये सिद्ध होता है भिन्न भिन्न सत्ता में कल्पित होगा समान सत्ता में कल्पित नहीं हो जाएगा ये जो व्यावहारिक रजत है जिसको आप अलंकार बना सकते हैं वो सुक्ति में कल्पित हो जाएगा नहीं, नहीं होगा दोनों व्यावहारिक दो एक ही सत्ता में कल्पित अधिष्ठान तो नहीं बनेगा अलग अलग सत्ता में ये होगा ये सब वेदांत का अर्थ तो जो कहते हैं सिद्धांत ये सबको धीरे धीरे जितना हमको ग्रहण हो विमतम सद अधिष्ठानम कल्पित्वात तथा विध रजताधिपत ये अनुमान थोड़ा थोड़ा जानना पड़ता है अर्थात तर्क संग्रह इत्यादि थोड़ा ज्ञान होने से वेदांत तो और थोड़ा ग्रहण होता है वेदांत तो बुद्धिपूर्वक होता है बुद्धि जितना हमारा ये शास्त्र में चलता है तो संसार से हटता है और शास्त्र में बुद्धि को चलाने के लिए इस प्रक्रिया को समझना होगा प्रक्रिया अगर नहीं समझेंगे शास्त्र में बुद्धि नहीं चलेगा कथा तो सुन लेंगे रामजी आये वो गए रावण कुमार है वो सब सुन लेंगे किन्तु बुद्धि जहाँ लगेगा वो काम नहीं करेगा जैसे हम कथा से बाहर निकलेंगे तो बुद्धि फिर संसार में खूब चलेगा तो इसलिए शास्त्र में जैसा बुद्धि लगे उसके लिए व्याकरण न्याय इत्यादि वो जरूरी है अनुमान तथा वद इति अनुमानत ये अनुमान से तूरीय से जो सिद्धेर है जो जगत का अधिष्ठान है वो सत्य है तूरीय से अर्थात तूरीय सत्य ये सिद्ध होता है ये अनुमान से सिद्ध होगा क्योंकि जगत का जो अधिष्ठान होगा वो जगत व्यावहारिक है उसका अधिष्ठान वो भी व्यावहारिक होगा वो तो क्या होगा पारमार्थिक होगा तो इसलिए तूर्य जो जगत का अधिष्ठान है वो पारमार्थिक होगा ये सिद्ध हुआ भाष्य में तिहाय और त करना पड़ेगा क्योंकि आगे न है ना क्यों अनुनाशिक अनुनाशिक पूर्व पक्षी कहता है शून्य में बत ही चतुर्थ सिद्धांत कहता है कि तन्न आपका बात ठीक नहीं है मिथ्या विकल्प निर्निमित्तत्व अनुपपत्ते जो मिथ्या पदार्थ दिखते हैं जो विकल्प कल्पित पदार्थ जो दिखते हैं उसका कोई निमित्त कोई अधिष्ठान रहेगा ना नहीं रहेगा कल्पित पदार्थ का कोई अधिष्ठान रहेगा नहीं, नहीं रहेगा तो कहा दिखेगा रहेगा, तो रहेगा तो मिथ्या विकल्प से निर्मितत्व अनुपत्य कोई ना कोई निमित्त निमित्त का तो अधिष्ठान कोई ना कोई अधिष्ठान तो रहेगा तो इसलिए ये जगत भी कल्पित है उसका कोई ना कोई अधिष्ठान रहेगा ये कौन है जो जगत को देखता है अगर आप जगत को देख रहे हैं तो आप जगत का कल्पना कर रहे हैं तो इसलिए आपका जगत रामानंद जी का जगत से अलग, अलग होगा आपको जगत सुंदर दिखेगा रामानंद को सुंदर दिख सकता है आपको सुंदर दिखेगा रामानंद जी मस्त रह सकते है जो मस्त रहेगा वो ज्ञानी हो गया और जो ऊपर नीचे होगा एक बार एक व्यक्ति बोला कि एक बार बैठा था नदी के किनारे में देखा कि बाढ़ आया था बड़ा बड़ा सब जो लग जो लकड़ी का होते है वो एकदम प्रभाव का बीच में चलते है जल के साथ थोड़ा ऊपर नीचे होकर के चलते हैं और जो तिनका होते हैं वो किनारे में चलते हैं धक्का धक्का तो वो तीनका है कहीं डूब गया कहीं धक्का हुआ कहीं उसको उठा करके कोई फेंक दिया ऊपर फेंक दिया जो बड़े बड़े होते हैं वो प्रवाह में चलते रहते हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता ये ज्ञानी का स्थिति है ऐसे हम लोग भी धक्का खाते हैं बाद में ठीक हो जाएंगे धीरे धीरे भाष्य में मिथ्या विकल्प से निर्निमित्व अनुपत्ते तो है तो ये एक अर्थात ये बात हमको तो बहुत पहले बीस साल पहले कर, मतलब तब तो, तो क्या कहते ना मतलब संसार में होने वाला तब तो ऐसा बात हुआ था, था तो एक व्यक्ति बताया अच्छा तो संसार तो में बहुत विचारशील व्यक्ति भी होते हैं बहुत होते हैं कभी तो नहीं तो सभी लोग तो फिर उलपटांग होने लगते हैं बहुत बुद्धिमान लोग विचारशील लो होते हैं आगे में इस जो अनुमान दिया सिद्धांति उसमें दृष्टांत किसको दिया रजत कल्पित रजत को दृष्टान्त दिया ये दृष्टांत को पहले सिद्ध करते हैं दृष्टांत को क्या सिद्ध कर देंगे अर्थात दृष्टांत में हेतु है हे, दृष्टांत में साध्य है तभी दृष्टांत बनेगा तो ये होने के बाद फिर हम पक्ष में जाएंगे भाष्य में सर्प पुरुष नी रजतत सर्पष पूरु, मृगतृषिकाजु स्थाणु उसरादी व्यतिरेकेण अवस्तास्पद शख्या कल रजत सर्प पुष मृगतृष्णिका ये सब कल्पित हैं कह दिखते हैं ये सब कल्पित विकते हैं सूक्ति उसरा रजत तो कहाँ दिखता है सुक्तिका में सर्प रजु में, में। पुरुष का ब्रह्म कहाँ हो रहा है ना, ना, स्थानु में और मृग तृष्णि ये, ये जो रजत सर्प पुरुष मृग आदि ये सब जो विकल्प जो कल्पित पदार्थ दिखते हैं, वो सुक्तिका रज्जु स्थाणु पुरुष उषर आदि को छोड़ करके अन्यत्र कही है ऐसा होगा नहीं होगा अवस्तुआस्पदा इनका कोई आस्पद अधिष्ठान कोई नहीं है ऐसा कल्पना नहीं कर सकते हैं पहले दे दिया नहीं नहीं सक्या कल्पयित अर्थात ये सब जो कल्पित पदार्थ है उनका अधिष्ठान को छोड़ करके बिल्कुल निरधिष्ठान है अधिष्ठान रहित तो है ऐसा कल्पना नहीं कर पाएंगे हर कल्पित वस्तु का एक अधिष्ठान होना ही पड़ेगा तो इसलिए जो आप दृष्टांत दिए रजत आदि इसमें हेतु रहे गया कल्पितत्व ये रहा और सद अधिष्ठान उसका एक अधिष्ठान भी होना पड़ेगा कल्पित है और उसका एक अधिष्ठान होना पड़ेगा होने से साध्य आ गया आपका दृष्टांत में कोई अधिष्ठान है तो ये सिद्ध हुआ अभी आप जो कहते हैं कि रजत में सद है आप साध्य को सिद्ध कर देते हैं दृष्टान्त में शब्द कह दिए रजत सद अधिष्ठान है अर्थात तो उनको रजत को का को छोड़ करके निरधिष्ठान हो जाएगा ऐसा नहीं हो पाएगा ऐसा क्यों आप कह दिए निधिष्ठान क्यों नहीं होगा अगर हम ऐसा आपको तर्क करेगा ये रजत का को छोड़ करके निरधिष्ठान क्यों नहीं होगा आप क्या उत्तर देंगे इसके लिए उत्तर देते हैं आगे टीका में तो रजत आदि नद अनुबिध बुद्धि बोध्यत्व आस्पदत्व अयोगा जिस समय में सुक्ति में रजत दिखता है और वो रजत को उठाने के लिए वो प्रवृत्त होता है वो कहता है ना रजतम अस्थि ना नास्ति कहता है अस्थि अस्ति यही रजतम सत तो रजत जो दिखता है वो सदबुद्धि अनुबिद्ध है रजत आदि न सद अनुबिध सद अनुबिद तृतीय समास सता अनुबिद्ध अनुबिद अर्थात उसके अंदर में भरा हुआ है कहता है रजतम सद हम आनयामी इस प्रकार कहता है मैं लाऊंगा उसको तो सद अनुबिद सद अनुबिद्या या बुद्धि तो सता अनुबिद्या का बुद्धि तेन तया बुद्धिया बोध्य सत के द्वारा अनुबिद्ध है जो बुद्धि वो बुद्धि के द्वारा बोध्य होता है वो रजत तभी कहता है कि रजतम अस्थितत्र आनायामी अहम तो ये सत बुद्धि अनुबिद हुआ तो पता चला कि ये जो बाद में देख लिया कि ये सुक्ति है तब तो कहेगा रजत नहीं है तो रजत अगर नहीं है ये सत किसका था जो दिख रहा था मानना पड़ेगा कि उसका जो अधिष्ठान का सत है वो इसमें दिख रहा था तो अधिष्ठान भी अगर सत नहीं होगा तो अध्यस्त में सत कहा से दिखेगा हम कहते हैं घटहसन पटहसन नदी सती इस प्रकार जो कहते हैं ये सत कहा से दिख रहा है अगर ये सब कल्पित है तो मानना पड़ेगा इसका अधिष्ठान ब्रह्म सद है तदव प्राणादि विकल्प नाम न अवस्तास्पद सिद्ध्य इसी प्रकार की जो प्राणादि विकल्प है प्राणादी अर्थात ये हिरनगर व्यादि लेकर के जितने सारे हैं यहाँ तो प्राण शब्द से तृतीय अवस्था को सुसूप अवस्था का कहा गया ना उपाधि प्राण अर्थात ये जो प्राणादी आदि कहने से आगे हो गया आपका सूक्ष्म शरीर आगे स्थूल ये सब ये सब कल्पित है विकल्प नाम अभी न अवस्तास्पद सिद्ध थी इनका कोई आस्पद आस्पद अधिष्ठान सूट हो जाता है पद धातु को आंग पूर्वक आंग प्रतिष्ठायम ऐसे ये बातिक है प्रतिष्ठा अर्थ में आंग पूपूर्वक पद को सूट हो जाता है पद को सूट हो जाने से पद आस्पद आस्पद अधिष्ठान ये जो कल्पित पदार्थ होते हैं उनका कोई ना कोई आस्पद रहेगा ये अवस्तु इनका आस्पद हो जाएगा तो ये नहीं हो पाएगा कोई वस्तु होना पड़ेगा कोई विद्यमान पदार्थ रहना पड़ेगा आगे का में यदि अठान तूरीये इष्ट तरी बाच्यम अठान इति प्रक्रम भंग सियादी चोदयती यदि अठान तूरीये इष्ट सिद्धांति कह दिया कि तुरिय ही जगत का अधिष्ठान है पूर्वपक्षी कह रहा है कि घट में जल है धेय कौन है घटो तो घटो नहीं आधे हो गया चलो इसलिए तो हम प्रश्न उस प्रकार के किया क्योंकि पहले हम ब्रह्म को अधिष्ठान सूर्य को अधिष्ठान कह रहा था आगे अगर अधिष्ठान पूछ लेगा तो आप लोग घटो कह देंगे इसलिए आधे पूछे तो आधेय हो गया चलो और अधिष्ठान कौन हुआ घट तो अधिष्ठान को आप घट शब्द से कह देते हैं यहाँ अधिष्ठान घट है तो घट ये अधिष्ठान घट हो गया वाच्य अर्थ उसका वाचक हो गया घटो शब्द घसर्ग ये हो गया वाचक तो जो अधिष्ठान बना वो एक वाचक का वाच्य बना बन गया अभी आप तुरियों को अधिष्ठान कहते हैं किसका अधिष्ठान बन रहा है तूर्य जगत का तो जो अधिष्ठान होगा वो वाच्य होगा दृष्टान्त किस देंगे घट घटो जल का अधिष्ठान हुआ और वो बाच्य हो गया तो अभी घटो में अधिष्ठान तो रहा बाच्य तो रहा तुरिया में अधिष्ठान तो है क्या रहना पड़ेगा हो जाएगा तुरिया भी बाच्य होगा अब प्रतिषेधो मुखे न क्यों करते हैं पहले कहते कि वाच्य नहीं है शब्द प्रवृति निमित्त तो नहीं है ये क्यों उसमें तो अधिष्ठान रहने से बाच्य तो रहेगा ये पूर्व कह रहा है अधिष्ठान सिद्धांति को न पूर्व पक्षी को सिद्धांति को पूर्व पक्षी कहता अगर ऐसा है तो बाच्यत्व अधिष्ठान घटा अधिपत बाच्यम कहा रखता है पूर्व रख पक्षी बाच्यत्व को भी अधिष्ठान किसको बना रहे तो तूर्य हो जाएगा पक्ष तूरियम बाच्यम हेतु तू क्या देता है अधिष्ठान आदि घटादि घटो अधिष्ठान हो गया किसका अधिष्ठान हो जाएगा घटो जल का तो कुछ भी आप रख सकते हैं घटादि में जल है तो होने से ये अनुमान घट में अभी अधिष्ठानत्व आया वाच्यत्व आया इसलिए तूरियम में भी अधिष्ठानत्व होने से वाच्यत्व हो जाएगा इस अनुमान में पक्ष क्या हुआ पंक्ति देख करके बोलिए तुरिया तूर्य वो पक्ष पता नहीं चलता था उसके ऊपर पौ लिख दीजिए आगे आपको जब फिर अगर प्रारब्ध होगा तो फिर आप किसको दूसरों को बोलेंगे तो, तो थोड़ा सरल पड़ेगा आप लोग दिमाग है याद रह जाएगा फिर आवश्यक है तो अभी कम से कम समझने के लिए और साध्य क्या बना रहे हैं बात्य हेतु दृष्टान्त घटा दिवस तो साधे के ऊपर सा हेतु के ऊपर है दृष्टान्त के ऊपर त्रि, इतना लिख देंगे तो आगे आपको थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा जल्दी तो ये हुआ तो अभी ऐसा हो जाएगा सिद्धांति कहेगा कि ठीक है हो जाए बातचीत आ जाए तो पूर्व पक्षी कहेगा आपने अभी कहा था उसमें बातच्यो नहीं है क्यूँ बाच्य नहीं है कहा था सिद्धांति शब्द प्रवृति का निमित्त नहीं है तो आपका जो प्रक्रम था उपक्रम था उसका भंग हो जाएगा आप आरंभ में कहे थे कि इसमें शब्द प्रवृति का निमित्त तो नहीं है इसलिए हम निषेध मुख से उसका प्रतिपादन कर रहे हैं अभी आपका प्रक्रम भंग हो गया प्रक्रम अर्थात तो उपक्रम उपक्रम भंग हो गया प्रक्रम सियाद चोदयती चोदय ती सं करोतिभाष्य में एवं एवं एवं सर्व विकल्पास्पदत्वात् तुरियस्य टीका में कह दिया था यदि अधिष्ठान तूर्य से अगर अधिष्ठान हो जाएगा तरही सर्व प्राणादि सर्वविकल्प आस्पदत्व सर्व सर्वविकल्प का आस्पद अधिष्ठान है तूर्य तो होने से तूर्य शब्दवाच्यत्व सूर्य शब्द वाच्य हो जाएगा ऐसा कौन कह रहा है पूर्व पक्षी कह रहा है इति तो ठीक है शब्द वाच्य हो जाने से क्या होगा पूर्व है कि न प्रतिषेधे ही प्रत्यायत्व प्रतिषेध मुख से प्रत्यायत्व ज्ञाप्यत्म प्रत्याय न कराना अर्थात ज्ञान कराना ज्ञाप्यत्व तो फिर प्रतिषेध के द्वारा उसका ज्ञापन नहीं करना चाहिए क्योंकि तो वाच्य हो गया तो वाच्य होने से विधिमुख विधि से कह सकते हैं क्यों प्रतिशत करके कह रहे हैं उदक का आधार देता दे तो है वो होता है तो जैसे वहां वहा्य होने से विधिमुख मुख है उसका निर्देश हो सकता है हो जाएगा तो तुरिया को ऐसा कहना चाहिए क्योंकि ये भी अधिष्ठान होने से शब्द वाच्य हो गया ये पूर्व पक्षी कहा अभी इसके ऊपर सिद्धांती पूर्व पक्षी को निराकरण करने के लिए विकल्प करता है ये विकल्प करने का है कि ये बुद्धि है कि जो हमको अभी विरोध कर रहा है उसका कितना बुद्धि देखते हैं उसका सामने दो विकल्प रख देंगे आप ये कहते हैं ना ये कहते हैं वो तो इस प्रकार सोचा नहीं होगा पहले से उसका बुद्धि उसी में आधा हो जाएगा तो कह देंगे अभी वो, वो जो दो विकल्प उसका सामने रख देगा वो उसी में सोचने में लग जाएगा अब वो ये क्या करेगा सिद्धांत वो दोनों को खंडन कर देगा उसका बुद्धि तो उसी में लग गया वो आगे और चिंता नहीं कर रहा वो खंडन हो जाएगा ये सब शास्त्र का अर्थात ये तो विवाद में ऐसा वहाँ करते हैं हम लोग को ग्रंथकार क्यों ऐसा करने क्या हमारा बुद्धि को बंद करने के लिए तो हमारा बुद्धि चलती ही नहीं है ये उपाय दिखाने के लिए कहते हैं देखिए कैसा होता है हमारा बुद्धि को विकास करने के लिए कहते हैं ऐसा स्थिति में क्या करना है हमारा बुद्धि में पहले चलना चाहिए दो उपाय यहाँ हो सकता है हमारा बुद्धि में ऐसा आना चाहिए वो दिखा रहे अभी पूर्व पक्षी हनुमान में हेतु किस को बनाया था अधिष्ठानत्म सिद्धांत कह कि रहे की किम प्रातिभाषिकम अधिष्ठान हेतु कृतम किंबा तत्विकम हेतु हेतु दीर्घ कैसे हो जाएगा जाएगातिभाषिकिष्ठान तो हेतुकृत किंवा तात्विकम अधिष्ठान हेतु हे कृतम अहेतुम हेतु कृतम ची प्रत्यय हुआ फिर चौच प्रत्य पर में रहने पर पूर्व को दीर्घ हो जाएगा सिद्धांत तो पूछ रहा है कि आप जो हेतु बनाए हैं अधिष्ठानत्म क्या प्रातिभाषिक अधिष्ठान कहना चाहते हैं अथवा तात्विक अधिष्ठान कहना चाहते हैं वास्तविक तो अधिष्ठानत्म अर्थात तूर्य में अधिष्ठानत्व तो का आप रख रहे हैं ये जो तूर्य में अधिष्ठानत्व तो आ रहा है ये अधिष्ठानत्व तो प्रातिभाषिक है अथवा अधिष्ठानत्व तो वास्तविक तो है अधिष्ठान तो वास्तविक कब आ जाएगा कहेंगे भूतल में घट है अथवा घट में जल है तो घट यहाँ जल का वास्तव अधिष्ठान है ना कल्पित तो अधिष्ठान है वास्तव अधिष्ठान है और रज्जु में सर्प दिख रहा है तो वहाँ क्या वो? उसका वास्तव अधिष्ठान बनेगा दो क्यूँकी दोनों समान सत्ता वाले होंगे तभी वास्तव का बात आएगा और आप अभी अधिष्ठान को हेतु बना करके किसका सिद्ध कर रहे हैं साध्य क्या है बाच्य तुम तो अधिष्ठान जिसको हेतु बना रहे हैं वो अभी प्रातिभाषिक है अथवा वास्तव है अगर वो आपका हेतु प्रातिभाषिक होगा तो वास्तव साध्य को सिद्ध करेगा आपको ह्रदय में कल्पित धूम दिख रहा है वास्तव वा बन ही का अनुमान हो जाएगा नहीं, नहीं हो जाएगा क्योंकि प्रातिभाषिक पदार्थ वास्तव पदार्थ का अनुमान नहीं करवा पाएगा तो सिद्धांत अभी कह रहा है कि आप अधिष्ठानत्व तो का हेतु बनाए वो अधिष्ठानत्व तो प्रातिभाषिक है अथवा तो तो तात्विक है वास्तव है इसके ऊपर विचार आरम्भ करते हैं किम तात्विकम नाद्य आद्य क्या है प्रातिभाषिक जो हेतु है अधिष्ठान ये प्रातिभाषिक है अगर ऐसा कहेंगे सिद्धांत कहता कि ये ठीक नहीं है अगर इसको प्रातिभाषिक कहेंगे प्रातिभाषिकस्य हेतु तो हो तात्विक बाच्यत्व असाधकवात् तो अगर ये हेतु प्रातिभाषिक होगा वो तात्विक वास्तव बाच्यत्व तो का साधक नहीं बनेगा प्रातिभाषिक वास्तव पदार्थ का साधक नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा तीन नंबर टिप्पणी देखिए हस्य इत्यादि सम सत्ता क्योरेव धुमयो हो यो साध्य साधन भाव दर्शनाथ सम सत्ता धूमो भी व्यावहारिक है बन्ही भी व्यावहारिक है तभी धुमो बनि का सिद्ध करवा देगा धुम और धुमो भी प्रातिभाषिक है और बन्ही भी कहे, प्रातिभाषिक है कहें वो करवा सकता है कल्पित धुमो को लेकर के कल्पित बनी जो बच्चे जो खेलते हैं कितना कल्पित तो करके सब खेल लेते हैं पदार्थ तो नहीं है फिर भी कहेंगे ये चावल है ये दाल है ये है तो ही आप खाओ बाकी बचे भी खाने लगेंगे <laughs> तो सब कल्पित तो हो जाएगा तो प्रा समान सत्ता में ही ये साध्य साधन भाव तो तो तो तो हो टीका में तस्य वाच्य तो असाधक तस्व अर्थात प्रातिभाषिकस्य हेतु हेतु अगर प्रातिभाषिक हो जाएगा वो तात्विक वाच्यत्व तस्व तो तो अर्थात अधिष्ठानत् जो कि प्रातिभाषी मान रहे हैं प्रातिभाषी को अधिष्ठान वही हेतु है तो बनाए हैं वो तात्विक वाच्य का साध्य नहीं होगा कहेंगे ठीक है तात्विक वाच्य न हो तूर्य में वास्तव वाच्य नहीं है किंतु कल्पित वाच्य है सिद्धांति कल्पित बाच्यों को मानने में उसको कोई हानि है तो कल्पित रहे आपको जितना चाहे कल्पित रखना है आप रख सकते हैं कोई हानि नहीं है सिद्धांत कह रहे हैं अतात्विक प्रक्रमो नाठ संशोधन करना है अतात्विक अगर बाच्य तो अतात्विक होगा तो प्रक्रम का विरोध नहीं होगा क्योंकि वास्तव बाच्य तो नहीं रहा नहीं रहने से शब्द प्रयोग नहीं हो पाएगा तो प्रक्रम का कोई विरोध नहीं है आप काल्पनिक वाच्य कहेंगे तो काल्पनिक वाच्य तो होने से उसके लिए शब्द प्रयोग नहीं होगा वास्तव वाच्य तो होता तो शब्द प्रयोग कर सकते थे न द्वितीय द्वितीय विकल्प क्या लिए थे तात्विक अर्थात तो अधिष्ठानत्तात्विक टीका में सुक्तियादी सु कल्पित रजतादेर अवस्तुत्वत तूरीय अपि कल्पित प्राणादेर अवस्तुत अवस्तुत्वात तत्प्रतियोगिक अधिष्ठान से तात्विक अयोगात इति दूषयते सुक्तियादि में जो कल्पित रजत है वो कल्पित रजत अवस्तु है कल्पित रजत जो सुक्ति में दिख रहा है वो अवस्तु है अवस्तु होने से इसी प्रकार तूरीय अभी कल्पित प्राणादे अवस्तुत्वात तूरीय में जो प्राणादि का कल्पना हुआ है वो भी अवस्तु है तो अवस्तु होने से तत्प्रतियोगिक अधिष्ठानत्म तत्प्रतियोगिक अर्थात अधेय अथवा अध्यस्त प्रतियोगिक अधिष्ठानत्म दो का बीच में संबंध होता है एक को कहेंगे अधिष्ठान एक को कहेंगे अध्यस्त अथवा आधेय। जैसे घट भूतल में है अधिष्ठान किसको कहेंगे भूतल को, को। आधेय किसको कहेंगे घट को तो कहा जाएगा की घट प्रतियोगिक अधिष्ठानत्व भूतले तो ये भूतल में अधिष्ठान तो क्यों आ गया उसमें एक आधेय आ गया घट आया बोल करके भूतल में अधिष्ठान तो आया और घट नहीं रहेगा तो भूतल में अधिष्ठान तो नहीं रहे तो इसलिए घट को यहाँ कहा जाएगा प्रतियोगी यश्य संबंध सप्रतियोगी जैसे यश्य अभाव है सब प्रतियोगी प्रतियोगी तीन का होता है यश्य अभाव सप्रतियोगी भूतल में घट का अभाव प्रतियोगी कौन होगा घट य संबंध प्रतियोगी भूतल में घट का संबंध है प्रतियोगी कौन होगा घट यश्य सादृश्य प्रतियोगी गो का सादृश्य गवय में है किसका सादृश्य गवय में है गो का प्रतियोगी कौन होगा गो तो तीन का प्रतियोगी होते हैं सादृश्य अभाव संबंध यहाँ संबंध का विचार करते हैं अधिष्ठान और आधेय तो होने से तत्प्रतियोगी तो तो को अधिष्ठान तत्प्रतियोगी तो तो को अर्थात तो कल्पित पदार्थ प्रतियोगी को अधिष्ठान जैसे घट भूतल में रहा वहाँ घट तो कल्पित नहीं है किंतु रजू जब सर्प में दिखेगा रजत जब सुप्ति में दिखेगा यहाँ प्रतियोगी कौन है कल्पित पदार्थ तो कल्पित के द्वारा तो निरूपित तो हुआ अधिष्ठानत्म इसको कहते हैं कल्पित प्रतियोगी को अधिष्ठान ये त्विकत्व तो अयोगा वास्तव अधिष्ठान तो उसमें नहीं रहा इति दूषयति सिद्धांत कहता है कि कल्पित पदार्थ का जो अधिष्ठान होगा उसमें अधिष्ठान तो वास्तविक कोई धर्म नहीं आएगा समान सत्ता तो में ही ये सब संबंध इत्यादि वास्तव होते आज यहाँ तक ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम Oh my God.